पंचम स्वरूप माता स्कंद माता नवरात्रि के पांचवे दिन करे माता माता की स्तुति देवी सती के अग्नि समाधि लेने के बाद शिव गणों व स्वयं शिव जी ने जो तांडव मचाया उसे किसी तरह श्री विष्णु जी ने शांत कराया भोलेनाथ शांत हुए फिर अनंत काल की समाधि ले ली असुरराज तारकासुर ने दस हजार वर्षों का घोर तप किया उस तब से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर से वरदान मांगने को कहा चालाक तारकासुर ने कहा प्रभु आपके दर्शन के उपरांत किसी वरदान की आवश्यकता ही नहीं ब्रह्मा जी बोले तब से प्रसन्न होने के बाद वरदान देने की विधि है मैं इस रीति को भंग नहीं कर सकता तुम्हारी कोई आकांक्षा हो तो कहो अन्यथा मैं अपनी ओर से कुछ वरदान दूंगा तारक ने मांगा प्रभु आप संसार के रचयिता हैं जीवन और मृत्यु के अधिकारी यदि आप सचमुच प्रसन्न होकर मेरी इच्छा के अनुसार वर देना चाहते हैं तो मुझे अमृत्व का वरदान दीजिए ब्रह्मा जी ने कहा जो भी इस संसार में आया है उसे एक अवधि के बाद शरीर त्यागना ही होगा यह नियम स्वयं मुझ पर भी है इसलिए यह वरदान नहीं दे सकता कुछ और मांग लो कुटिल था उसने कहा भगवन मैंने तो पहले ही कथा की आपके दर्शन मात्र से मेरी अभिलाषा पूरी हो गई मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके अनुरोध पर मैंने मन की इच्छा बताई यदि आप यह नहीं दे सकते तो मुझे कुछ नहीं चाहिए तारक यह कह कहकर प्रभु की स्तुति करने लगा ब्रह्मा जी धर्म संकट में पड़ गए उन्होंने उसे समझाने की चेष्टा की वह सुनने को राजी न था आखिरकार उन्हें एक राह सुझानी पड़ी ब्रह्मा जी ने कहा एक रास्ता है तुम अपने मृत्यु की शर्त इतनी कठिन रख लो जो असंभव जैसी ही हो इससे तुम्हें पूर्ण अमृत तो नहीं मिलेगा किंतु मृत्यु सरल भी नहीं होगी तारका तारकासुर ने बुद्धि लगाई और मांगा प्रभु मेरा प्राणांत शिव के अंश से उत्पन्न संतान के अतिरिक्त और किसी के हाथों न हो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया तारकासुर जानता था कि शिव जी का कोई पुत्र नहीं है देवी सती के दाह के बाद उन्होंने अनंत काल के लिए समाधि लगाई है इसलिए उनके अंश से किसी संतान की उत्पत्ति का कोई प्रश्न होता ही नहीं तारकासुर बेफिक्र हो देवों और मानवों को सताने लगा उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिया उनके लिए दी जाने वाली हविष बंद करा दी शक्तिहीन और लाचार देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे ब्रह्मा जी के ही वरदान से तारकासुर शक्तिशाली हुआ था इसलिए देवों ने इस कष्ट से मुक्ति का मार्ग पूछा सभी श्री हरि के पास पहुँचे हरि ने बताया महादेव और पार्वती के परम शक्तिशाली पुत्र कुमार स्कंद ही इस कष्ट का निवारण करेंगे वह बालक होते हुए भी अनंत शक्तियों के स्वामी हैं संपूर्ण देवसेना का सामर्थ्य अकेले उनमें है वह संसार को धारण करने वाले महादेव और शक्ति स्वरूपा भगवती के अंश हैं सभी देवतागण माता से उनके पुत्र की याचना करें और उन्हें देवसेना का सेनापति नियुक्त करें देवों के कष्ट का नाश करने के लिए कमल के आसन पर विराजमान देवी ने स्कंदमाता स्वरूप में दर्शन दिया इनका वाहन सिंह है कमल पुष्पों और वरद मुद्रा धारण करने वाली माता के गोद में बालक स्कन्न होते हैं माता की कृपा से कुमार कार्तिकेय सभी अस्त्र शस्त्रों में पूर्ण पारंगत होकर देवताओं की सेना के सेनापति बने और का वध करके इंद्र को देवलोक वापस दिलाया देवों ने माता के साथ साथ कुमार कार्तिक की भी स्तुति की सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है शक्ति की पांचवी स्वरूप स्कंद माता की आराधना इस मंत्र से की जाती है सिंहासन गित्यम सुभदास्त सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी